अनुष्ठान ऐसी जन्म तो अंताकरण की शुद्धि लगाइए तो योगा अनुष्ठान यानी सत्य शुद्धि सत्व का अर्थ है की से जन्म क्या होगा ज्ञान ज्ञान हाँ बुद्धि मतलब ज्ञान ठीक है ये बुद्धि हाँ ठीक है बुद्धि से उससे होने वाला उससे किससे समत्वे हाँ वही लेना कर्म योग के अनुष्ठान से जमा का ज्ञान कब प्राप्त होता है इति इस पर कहते हैं या ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं देखो निर्वेदम श्रोतव्य से बुद्धि व्यतीतरिष्य है नदा ते मोह बुद्धि मोहकलिलम दलदल बुद्धि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी मोह समझते हैं दलदल वो बरसात में हो जाता है ना जीव मोह शब्द है कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को, मो मो को पार कर जाएगी तदा श्रोतव्य क्या श्रोत सुन... से निर्वेदम गंता श्रोतव्य तब ये गंता योग्य विषय तथा सुने हुए विषयों से वैराग्य को प्राप्त होगा निर्वेदम करते वैराग्यम निरुपर पूर्वक ये उद्ध धातु वैराग्य अर्थ में हो जाती है तब शून्य योग्य तथा सुने गए विषयों से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 लेकिन जब मोरूप ये सब क्यों होता है रूपी दलदल के कारण होता है और मोर रूपी दलदल से जब बुद्धि पार हो जाएगी तब ऐसी तब सुने गए विषय और सुनने योग्य विषय दोनों से बैरा हो जाएगा मतलब ना कुछ जानने की इच्छा कुछ भी जानने की इच्छा हाँ जब कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहेगी तो उसे प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं होगी प्राप्त काम हो जाएगा व्यक्ति ठीक है चंती लगेगी यदा बुद्धि जब तेरी बुद्धि मोरूपी दलदल को पार कर जाएगी तब सुनने योग्य स्रोतव्य से कर थे शून्य योग्य और श्रोत से और सुने गए विषि से बैराग्य ठीक है यहाँ जो सुनने योग्य है ना ये देखने योग्य का भी उस लक्षण समझ लेना अब लगाइए पाटा यदा करते यशमिन का लेते कर तो यहाँ जो षी जो लगी है ना श्रोतभ्य से श्रोत से वैराग्य भी अच्छित की वृत्ति है इसलिए ऐसा समझना नहीं ऐसा समझ ना जैसे घटस्य ज्ञानम होता है ना घटस्य ज्ञानम घटस्य रागहा घट विषय राग रागा घट विषय राग घट विषय ज्ञान घट विषय इच्छा वो इसी ऐसी लगा दिया है अब पंक्ति देखेंगे तो मोह कलिलम का मोहात्मकम करते कालुष्यम मोह कलिलम का क्या अर्थ है मोहात्मकम कालुष्यम मोहहात्मक अर्थ है अविवेक रूपम कलील का यहाँ पर कालुष्य कलिन कालुष्योष दोष दोष दोष दोष भी कर सकते हैं है न मोहकलिलम तो का अर्थ है मोहात्मकम कालुष्यम मोहात्मकम कर अविवेक रूपम और कालुष्यम का क्या क्यार्थ है दोष तो मोह कलिल अभिवेक रूप दोष हाँ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 तत् तथ से क्या लेना है मोह कलिलम क्या लेना है मोह आ, उस मोह कलिल को जब तेरी बुद्धि पार कर जाएगी या अतिक्रमण कर जाएगी बेरी तर स्थिति काम स्थिति पार कर जाएगी या अतिक्रमण कर जाएगी तो बुद्धि मोह कलिल का अतिक्रमण कर जाएगी मोह एक बहुत बड़ा दोष है ना अंत्याकरण की बहुत बड़ी अशुद्धि है ये मोह कलिल तो मोह कलिल को बुद्धि पार कर जाएगी अर्थात जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तभी इसका तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार शुद्धि भावम आप थे कि जब बुद्धि शुद्धि भाव को प्राप्त हो जाएगी या ऐसा समझना जब जब शुद्धि भावम कर्ज कर लेना जब शुद्धि भाव को प्राप्त होगा मतलब जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी जब बुद्धि शुद्ध हो, हो जाएगी या ऐसा कर सकते हैं जब बुद्धि शुद्धि भाव को प्राप्त हो जाएगी बुद्धि शुद्धि भाव को प्राप्त हो जाएगी मतलब जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी जब बुद्धि शुद्ध हो गयी तो ध्यान देना शुद्ध बुद्धि किसकी ओर लगती है आत्मा की ओर अशुद्ध बुद्धि श्रोतभ और श्रुद विषयों में लगती है अशुद्ध बुद्धि की प्रवृत्ति किधर होती है और और विषयों में अशुद्ध बुद्धि विषयों की ओर जाती नहीं है तदाक अर्थ है तब तदाकर्थ भाष्य में देखेंगे तस्वीन काले गर्थ है प्राप्ति गम धातु है ना तो जो गाली धातुए हैं इनका ज्ञान और प्राप्ति अर्थ भी होता है तो यहाँ प्राप्ति अर्थ लिया जाए गमन अर्थ वाली धातु भी, तो भी होता है यहाँ प्राप्ति अर्थ हो गया है घंताशी प्राप्त प्राप्त होगा निर्वेदम कर रहे वैराग्यम वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा श्रोतव्य क्या इसका अभिप्राय बताते हैं भाष्यकार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 इसके पहले निष्काम कर्म की हंता से शुद्ध मनन मन करते करते आत्मा का साक्षात्कार हो गया जीवन का परम लाभ मिल गया ना? ये आपको देश विदेश के ज्ञान से मिला है क्या है कोई कंप्यूटर और ये डॉक्टरी की विद्या से तो नहीं मिला ना नहीं। तो क्या लगेगा तुमने तो व्यर्थी परिश्रम किया इसमें निष्फल हो गया ना और आगे भी कुछ जानने की इच्छा रहेगी आगे भी कहेगा ये जान लो वो जान लो व्यर्थ सोचेगा फिर उसमें दिमाग खराब करना समझ गए सब निष्फल हो जाता है पहला श्रोतव्यम क्या श्रोतम तब योग तथा सुना हुआ विषय निष्फल हो जाता है या कुछ भी नहीं एक को प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त किया हुआ हो जाता है तो एक को पकड़ना चाहिए जिससे सब कुछ हो जाए आगे देखेंगे मोह कलीला आपके द्वारा मोह रूपी दलदल के अतिक्रमण के द्वारा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 लब्धकार क्या है से। प्राप्त लब्धकार क्या है प्राप्त हुए आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन्य प्रज्ञा वाला आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से विवेक से आत्मा अनात्मा का विवेक कैसे की ये घटादी पदार्थ ये बाय पदार्थ कैसे हैं? अनात्मा है और अंतर पदार्थ में चेतनात्मा है और जो अनात्मा है उनका यदे ज्ञात ज्ञान होता है ना आयम घटा एयम पटा हाँ और जो अंतर आत्मा है उसका ही अंतुलन ज्ञान होगा हाँ तो इस प्रकार अलग अलग समझना है कि जो अनात्म पदार्थ है वो परछिन्न हैं, जड़ रूप हैं, और आत्मा ऐसा है तो आत्मा अनात्मा का जब विवेक हो जाएगा तो विवेक से और अच्छा आत्मा से ज्ञान होता है विवेक के बाद में क्या होता है और अच्छा ज्ञान अच्छा होता है कि आनंद रूप हूँ ब्रह्म हूँ ऐसा ऐसा देखना आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन प्रज्ञा वाला मई अब आपस्याम जो क्रिया है उत्तम पुरुष एक की है इसलिए अहम का अध्यान कर लेंगे क्या लब्धात्म विवेक प्रज्ञा अहम प्राप्त क्या हो गई है प्रज्ञा क्या प्राप्त हो गई है कैसे वो किससे जन्म प्रज्ञा आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन्म है विवेक भी एक प्रकार का ज्ञान है हु? उस विवेक ज्ञान से जन्म है आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ज्ञान से जन्म प्रज्ञा वाला मैं कर्मयोग से जन्मार्थ योग रूप फल को कब प्राप्त करूंगा क्या कर्मयोग से जन्म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 कर्म योग जम फल और परमार्थ योगम दोनों में दोनों में द्वितीय वचन लगा है ना तो दोनों एक ही अर्थ को कहेंगे है ना कर्म योग से जन्म क्या बोलो पर परमार्थ, परमार्थ योग और कर्म योग से जन्म फल क्या है शुद्धि <und> के बाद में क्या परमार्थ योग है ना कर्म योग से सीधे फल तो चित्त शुद्धि होगी और बाद में क्या होगा परमार्थ योग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 है ना यदि ऐसा पूछना चाहे तब सुनो तो सुनो भगवान कहते हैं कि कब तू परमार्थ योग प्राप्त करेगा अच्छा भी योग बनता है हाँ मोक्ष का साक्षात साधन तो यो, यो, यो वही है ना मोक्ष से ही होता है, तो है ही। तो ना अपरो तो हैोक्ष ज्ञान से अविद्या अविद्यानिवृत्ति को मोक्ष कहा जाता है ना ज्ञान से जो अविद्यावृत्ति होती है अविद्यानिवृत्ति को मोक्ष कहा जाता है ऐसा है अच्छा ज्ञानम ज्ञानी योग है ऐसा अब ये देखिए लगाइए आगे श्रुति विप्रतिपन्ना चला समाधा वा चला गो देम अब आपसे अब ये बताते हैं कि कब परमार्थ योग को प्राप्त करेगा श्रुति विप्रतिपन्नाते, ते श्रुति विप्रतिपन्ना ये ना ते शु, ये पन्ना ते पन्ना का अर्थ पहले लगा लो फिर बता देंगे आपको श्लोक का अर्थ विना भाष्य में देखेंगे जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ध्यान देना श्रुति भी विप्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना लगा क्या श्रुति भी विप्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना मूल श्लोक में श्रुत विप्रतिपन्ना शब्द है ना तो श्रुत विप्रजपन्ना में तृतीय तत्पुरुष समास है कैसे भी विप्रतिपन्ना है समास होकर क्या बनेगा श्रुत विप्रजपन्ना श्रुतवी का अर्थ है यहाँ श्रवण ही सृतवी का श्रवणे मतलब से सृथ्वी का क्या श्रवणे शून्य तो से शून्य से अर्थ है और विप्रतिपन्ना का अर्थ है नाना प्रतिपन्ना तो ये नाना रूपों को प्राप्त हुई नाना रूपों को सुनने से नाना रूपों को प्राप्त हुई या नाना भावों को प्राप्त हुई तो नाना रूपों को प्राप्त हुई कौन बुद्धि नाना रूपों को प्राप्त हुई कौन हाँ अब देखना अब थोड़ा पहले वाले शब्दों को देखेंगे भाषण में श्रुतपन्ना है ना आरम्भ में कि सुनने से नाना रूपता को प्राप्त हुई तो किसे सुनने से अनेक साध साधन और संबंध के बोधक वचनों के सुनने से प्रकाशन का यहाँ पर बोधक प्रकाशन यहाँ कर्ता में लुट प्रत्य है प्रकाशक अर्थ में है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 जो वैदिक कर्म याद आदि कहे गए हैं वे हो गए साधन तो अनेक प्रकार के साध्य हैं और अनेक प्रकार के साधन हैं फिर उनके संबंध को भी जानना है तो साधन का क्या जानना है संबंध कि साधन को किस प्रकार करने से साध्य की प्राप्ति होगी साधन को किस प्रकार करने से साध्य की प्राप्ति अनेक साधन तथा उन दोनों के संबंध के बोधक वचनों से या संबंध को बोध कराने वाले वचनों से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 तो एक जैसी बुद्धि रहेगी और जो मुमुक्षु को बता दिया जाए कि आत्मा जो है देश भिन्न है कि तुम देश भिन्न हो आनंद रूप हो ज्ञान रूप हो तो उसकी बुद्धि क्या होगी अनेक रूपता को प्राप्त होगी अब अनेक रूपता रुप को प्राप्त होगी मुमुक्षु की बुद्धि ये मुमुक्षु को बता दिया जाए कि तुम देह नहीं हो तुम आत्मा हो ज्ञान रूप हो आनंद रूप हो तो ऐसा जो मुमुक्षु सुनेगा तो उसकी तो बुद्धि अनेक रूपता को प्राप्त होगी नहीं होगी अब बताया जाए कि स्वर्ग साध्य है उसका साधन ये है धन साध्य है उसका साधन ये है ऐश्वर्य साध्य है उसका साधन ये है तो ऐसा सुनने से बुद्धि क्या होगी अनेक रूपता को प्राप्त है ना ये कर लें कि ये कर लें हमको ले। इधर से सफलता मिलेगी इधर से सफलता मिलेगी किससे जीवन अच्छा हो जाएगा ये इस प्रकार सुनने से क्या होता है बुद्धि नाना रूपता प्राप्त होती है ना और जो मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान है तो ज्ञान को सुनने से नाना रूपता को प्राप्त होती है बुद्धि वहाँ तो एक ही लक्ष्य हो जाता है ना तो लगाइए अनेक साध साधन तथा उनके संबंध के बोधक वचनों के सुनने से बोधक वचनों के सुनने से या बोधक शास्त्रों के सुनने से बोधक शास्त्रों के, के, के सुनने से नाना रूपता को प्राप्त हुई और नाना रूपताओं को प्राप्त हुई बुद्धि कैसी होती है निर्णय नहीं कर पाता व्यक्ति हम क्या कैसे जब मिल जाएगा लोग सोचते हैं ये करेंगे वो करें ऐसा ही तो वो विक्षिप्त बुद्धि रहती है विक्षिप्ता सती, सती का अर्थ है विक्षिप्त होते हुए विक्षिप्त हुई विक्षिप्ता सती का अर्थ है विक्षिप्त हुई सती है ना हुई अर्थ है सती का तो करते तो बुद्धि यदा करता इस का है यशमिन काले क्या स्थाश्य का था अर्थ है अर्थ है स्त्री भूता स्त्री भूता भविष्य अब लगाइए स्लो शुर्थ शुर्थ भी है अनेक साध साधन तथा उनके संबंध बोधक के वचनों के सुनने से या उनके संबंध बोधक शास्त्र के वचनों के सुनने से, से।, से। सुनने से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि सुनने से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि या इनके सुनने से नाना रूपता को प्राप्त हुई तेरी बुद्धि श्रुद विप्रतपन्ना ते बुद्धिगर हो गया ना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 कि जब तेरी बुद्धि निश्चल होकर आत्मा में अचल हो जाएगी आत्मा में अचल हो जाएगी स्थापति कर जाएगी तदा योगम योगमसी तब तू योग को प्राप्त करेगा किससे प्राप्त करेगा तो योग को प्राप्त करेगा योग यहाँ पर क्या है परमात्म योग जो ऊपर आया ना परमात्म योग को प्राप्त करेगा आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करेगा अब इसको लगाइए भाष्य के सहारे स्थापित का क्या था स्त्री रूता भविष्य मतलब स्थिर हो जाएगी है कर यहाँ पर विक्षेप चलन उगर्जिता निश्चल होकर मतलब विक्षेप और चलन से रहित हो करके ये थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर लिखिए विक्षेपेपु चलेगा विक्षेप, विक्ष, विक्षेप बुद, बुद्धे आत्मस्वरूपात प्रच्युति विक्षेप बुद्धे आत्मस्वरूपात आत्म प्रच्युति आत्मस्वरूपात प्रच्युति हाँ विषय चिंतित यावत विषय चिंतित यावत इसको समझिए क्या लिखा विक्षेप बुद्धे बुद्धि का विक्षेप बुद्धि का तो बुद्धि का विक्षेप क्या है उसको बताते हैं आत्मस्वरूप प्रचिस्वरूप ऐसी चुत हो जाना आत्मस्वरूप ऐसी तो आत्मस्वरूप से च्युत होने का मतलब क्या है विषय चिंतित या चिंता करते चिंतन विषय का चिंतन विषय का तो विषय का चिंतन करना ये तो क्या है विक्षेप है विषय का चिंतन करना ये क्या है विक्षेप है तो निश्चला कर विक्षेप और चलन से रहित होकर के तो विक्षेप से रहित होने का मतलब क्या है विशेष चिंतन से रहित होकर हाँ आत्मसूप से प्रकृति से रहित होकर अच्छा अब ध्यान दे रहा क्या सब देख विकल्प है क्या नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा चलन आ गया ना? कि विक्षेप और चलन से रहित होकर के अच्छा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 अच्छा तो विक्षेप हाँ। और चलन अच्छा अचल शब्द एक अलग आया चंचलता ले लेना आप चंचलता से रहित हो करके समाधु ये हो गया हो, करते हो कर के सीकर होकर समाधु करते देखेंगे या समाधि बताते हैं वास्तविक समाधु कर आगे लिखा है आत्मनी मिला समाधो का क्या थे तो समाधो करते अर्थ आत्मनी कैसे हुआ तो बताते हैं समाधि ये चित्तमिति समाधि समाधी ये चित्तमिति समाधि चित्तम समाधीयते इसमें चित्त को लगाया जाता है इसमें चित्त को लगाया जाता है या इसमें चित्त को एकाग्र किया जाता है इसमें चित्त को एकाग्र किया जाता है इसलिए इसे समाधि कहते हैं लगेगा अश्विन चित समाधि इसमें चित्त को समाहित किया जाता है इसलिए इसे समाधि कहते हैं चित्त को किसमें समाहित किया जाता है आत्मा में इसलिए आत्मा को क्या कहते हैं समाधि तो यहाँ पर ध्यान देना एक जगह समाधि करते अंतःकरण किया था ना वहाँ समाधि ये चित्तम एसा था हाँ वह किया था अर्थ और यहाँ समाधि का क्या है आत्मा है चलिए समाधि का आत्मा तस्वीिन तस्वीन से क्या लेना है आत्मा इसी तथा आत्मा में अब ध्यान देना कि आत्मा में निश्चल होकर करके आत्मा में बुद्धि अचल हो जाएगी अचलाकर उसमें भी मतलब में स्थित होने पर भी अचलाकर विकल्प वर्जीता विकल्प कर लिखना वृत्ति विकल्प है बुद्धि वृत्ति बुद्धि की वृत्तियाँ लिख सकता है अच्छा अब ध्यान देना वह जिसमें रखा जाता है हाँ बुद्धि हाँ समाधि ये थे अश्विन है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है अश्विन जिसमें क्या है कि इस भोग पदार्थ इसमें रखे जाते हैं हाँ अश्विन ही है ठीक है, है भोग पदार्थ जिसमें रखे जाते हैं इस तरह ठीक है ठीक है, है अब देखना अच्छा करते विकल्प विकल्प वर्जिता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 जैसे कि आपको घट ज्ञान पट ज्ञान दंड ज्ञान ये सब क्या है ये ज्ञान ज्ञान क्या है ये वृत्तियाँ ही है ये क्या है ये वृत्तियाँ ही है ठीक है ना हम्म वृत्ति का अर्थ होता है हैकार परिणाम या तो समझ लेना वृत्ति करते, यही है कभी अंतःकरण जो है ना घटाकार होगा कभी पटाकार होगा कभी स्त्री के आकार का होगा कभी मुंह के का होगा कभी राग के का होगा है रागत द्वेश शोक मोह ये सब क्या है अंताकरण ही तो है ना ये सब क्या है न,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 लब्धा, लब समाधो आत्मनी प्रज्ञा ए ये विग्रह लिखा दिया है समाधो आत्मनी समाधो को क्या अर्थ है आत्मविश्य प्रज्ञा जिसने प्राप्त कर ली है लब्धा है ना प्राप्ता? प्राप्त कर ली है आत्मविश्यक प्रज्ञा जिसने प्राप्त कर ली है आत्मविश्यक ज्ञान जिसने ठीक है समाज से यदि करना हो तो अपना कर लेना यहाँ शब्द क्या है समाधि प्रज्ञा से ना पहले तो यहाँ पर ऐसा होगा समाधु प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समाध समाधु प्रज्ञा आई थी फिर क्या होगा लब्धा समाधि प्रज्ञा एन फिर वो भी कर देंगे लब्धा समाधि प्रज्ञा एन की समाधि प्रज्ञा जिसने प्राप्त कर ली है तो आत्मस्य ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है लगाइए तो इसका अख्त्यार्थ हो जाएगा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 लब्ध समाधि लब्धि प्रज्ञ लक्षण अर्जुन लगा लेंगे क्या प्रश्न हम लब्ध समाधि से अर्जुन है ठीक है स्थित प्रज्ञ का समाधि देखिए इसको स्थित प्रज्ञ शब्द आया है ना उसका लब्ध समाधि प्रज्ञ पहले आया ना उधरिका में भाषा में तो लब्ध समाधि प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ एक ही होगा तो मतलब योग को पाया हुआ व्यक्ति केशव समाधि स्थित प्रज्ञा से क्या भाषा हे केसव समाधि से स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है भाष्य थोड़ा देखेंगे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 स्थिर हो गया ज्ञान जिसका उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञा मतलब परमात्मा ज्ञान जिसका प्रतिष्ठित हो गया है या स्थिर हो गया है परमात्मा परमात्मा का ज्ञान जिसको स्थिर हो गया है भाषण प्रकार के शब्दों में <कष्य>। क्या है अहम अस्मि परम ब्रह्म अहम परम ब्रह्म अस्मि अहम परम ब्रह्म अस्मी स्थिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा यश अहम परम ब्रह्म अस्मी स्थिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा यसे। कि मैं परब्रम हूँ इस प्रकार जिसकी प्रज्ञा प्र... स्थित हो गई है स्थित हो गई है मतलब स्थिर हो गई है संदेह जिसकी स्थिर हो गई है स स्थिर प्रज्ञा उसे क्या कहते हैं स्थित प्रज्ञा तस् का भाषा उसकी क्या भाषा है भाषा है ना का भाषा करते है किन भाषणम वचनम भाषण वचनम नपुंसकलिंग इसलिए किन शब्द का प्रयोग कर दिया भाषा स्त्रीलिंग था इसलिए क्या शब्द था तो ये तात्पर्य नहीं है कि मतलब स्थित प्रज्ञ कौन सी भाषा बोलता है यह मतलब नहीं है स्थित प्रज्ञा वो बोलना चाहेगा क्या तो इसलिए भाष्यकार क्या कहते हैं उसका तात्पर्य असौ ये किम भाषणम वचनम कथम असऊ परे पर असौ का अर्थ यह कौन स्थित प्रज्ञ परही अर्थ अन्य लोगों के द्वारा परो परिग्ञ क्या है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 कैसे तो किस प्रकार बताया जाता है मतलब किन लक्षणों से ठीक है हाँ दूसरे लोग किन लक्षणों से उसको बताते हैं किन लक्षणों से उसको बता वही है जब बताएंगे तब जानेगा वो भाषा सब है बताना कह देगा समाधि स्थस है समाधो स्थित समाधि का क्या अर्थ है और समाधो स्थित का तो वही ध्यान देना समाधो स्थित का अर्थ वही हुआ लब्ध समाधि प्रज्ञा लग जाएगा हाँ अच्छा ठीक है इस समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ को किन लक्षणों के द्वारा बताया जाता है या इस समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ को किस प्रकार बताया जाता है और देखेंगे आगे लग गया एक प्रश्न हो गया और दूसरा प्रश्न देखना स्थित ही किन प्रभासे हाँ, अब ये उसके स्वयं का बोलना हो गया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 का क्या, क्या है कैसे बैठता है किम और कैसे कैसे चलता है ना वह आसनम ब्रजनम तस् कथम अच्छा हुआ मतलब में तस् आसनम ब्रजनम कथम कि मासित ब्रजेत किम था ना इसको समझाते हैं कैसे बैठता है कैसे चलता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 फिर आगे देखेंगे योगी जो आदिता आरंभ से ही या ब्रह्मचर्य अवस्था से ही क्या मतलब हुआ आदि आदि तो आश्रम है ना आ, जो आदि से ही कर्मान संन्यास से कर्मों का त्याग करके कर्मों का त्याग करके गृह आश्रम में गया ही नहीं तो अग्निहोत्रादी कर्मों का दायित्व आया नहीं और पहले जो कुछ था वो भी संन्यास से गया चलिए जो जो ब्रह्मचर्याश्रम से ही कर्मो का त्याग करके ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हुआ है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 अब दूसरा व्यक्ति आया और जो कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हुआ है दो बात हो गई ना क्या यह और जो कर्मयोग के द्वारा चित शुद्धि ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हुआ है कैसे लगाएंगे क्या यह कर्मयोगे ना ज्ञान योग निष्ठायावृता लगा क्या यह कर्मयोगे ना ज्ञान योग निष्ठायावृता और जो कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हुआ है तो कर्मियों के द्वारा ज्ञान योग निष्ठान में प्रवृत्त कब होगा शुद्धि होने का तो दो हो गए ना अच्छा ठीक है दो हो गए ना ये हो गया दोनों अब दोनों को लाभ तो एक ही होगा क्योंकि दोनों ज्ञान योग निष्ठान प्रवृत्त हो गए हैं अब तयो हो यहाँ थोड़ा लिख लेना स्थिति स्थित प्रज्ञ शब्द वाचर स्थित प्रज्ञ शब्द वाक्यो क्या स्थित प्रग्शब्दवाच्यवाच्य स्थिति क्या स्थित प्रग्शब्दवाच्य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 ज्ञान योग निष्ठा में लग, लगने पर क्या हो जाएंगे स्थिति प्रज्ञा हो जाएंगे तयो का ये अर्थ हुआ और फिर लक्षणम प्रक्षते का अध्याय किया है लक्षण प्रेक्ष का क्या किया है, है। तयो के बाद विराम कर लो है ना एक वाक्य हो गया लक्षण प्रत्या का अध्ययन हो गया यहाँ पर इसको जोड़ करके अर्थ लगेगा नहीं तयो फिर स्थिति प्रज्ञ अच्छा ये अच्छा है ये नहीं तो यदि ऐसा अध्ययन नहीं करें तो उन दोनों में तो से फिर वचन आ जाता ये है फिर ऐसा करना पड़ेगा की स्थिति में स्थिति प्रज्ञ हुएगा की कोई एक लेना है अध्ययन ना करें तो ये लग सकता है क्या उन दोनों में स्थित प्रज्ञ हुए का अब लगाइए जैसे हमने लगा दिया है वो ठीक है अब ऐसा लगाना प्रज्ञातिथि स्थित प्रज्ञा से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 तो फिर ऐसा लगाना पड़ेगा उन दोनों में स्थिर प्रज्ञ हुए मनुष्य के प्रकरण का प्रज्ञत से आरंभ करके और अध्याय कर लो तो अच्छा है जो मैंने बताया ना कि प्रज्ञात यहाँ से स्थिति प्रज्ञ के प्रकरण का आरंभ करके अध्याय की पर समाप्ति पर्यत स् लक्षण और स्थित प्रज्ञ होने के साधन का उपदेश किया जाता है ओम पूर्णव पूर्णवृदम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मूर्ण अच्छा हो नहीं पाता है पाट किया बस बोलता तुम्हें मैं लगातार हूँ रखता तो नहीं